नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मैं आपको एक राग और एक गीत का मुखड़ा सुनाती हूँ गम म गा गम धनी नी धनी नी धनी धनी धम गम गे सा Ga madha ma ga ga ma da ma ma da ni da da nisa ni nisa. Nisa sa ni ni sa ni sa sa ni da ni ni da ma da da ma ga ma ma ga ga re re sa sa ga ga ma da da ni sa sa ni da ni ni da ma da da ma ga ma ma ga ga re re sa. Pal pal pal pal ar pal ar pal. Kaise katega pal ar pal ar pal. Pal pal pal pal, pal ar pal ar pal. कैसे कटेगा पल हर पल हर पल दिल, दिल दिल दिल दिल में मची है मची मची है हलचल हलचल हल, चल, चल, हल चल। कैसे कटेगा पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल पल पल पल पल हर पल, पल कैसे कटेगा पल हर पल मैं हूँ आपकी साथी लाइशा लाइशा मतलब प्रॉस्प्रेस प्रॉस्प्रेस का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो सुनते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जैसे हम लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों को हम लोग बुलाते हैं और आज के इस शो में हमारे साथ विशेष आबाशाह है जो इनडोर से पधारी हुई हैं बहुत ही प्यारा सा जो है मध्य प्रदेश है और जहाँ का इतिहास अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है तो उस नगरी से हमारी यहाँ माउंट आबू राजस्थान में आई हुई है तो उनका हम लोग आज स्वागत करेंगे तो आप सभी की तरफ से आबा शाह का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आरजे रमेश जी एंड and thanks again for giving me the opportunity to speak on your uh, uh, radio and to convey <laughs> my voice to so many listeners जैसे कि godly services आप लोग करते हैं जी, जी, और ये बाबा का घर में मैं आई हूँ तो ये सोच के और इधर यहाँ बोल के मुझे अपने आप में एक बहुत ही elevated महसूस कर रही हूँ thank you so much आभा <laughs> श्याम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर मुझे मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ खास बातें हमें बताइए वेरी इलस्ट्रियस फैमिली मेरे फादर जो थे ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वी हैड टेन टू ट्वेल्व सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज पर uh, कुछ ऐसा रहा मेरी दो बहनें हैं एक भाई है mm -hmm. भाभी है एंड आई हैव टू चिल्ड्रन वन डॉटर वन सन बोथ आर मैरिड एंड आई एम ब्लेस्ड विथ फोर ग्रैंड यहाँ स्कूल के बारे में अगर आप पूछेंगे मुझसे तो ये जर्नी मेरी काफ़ी टफ रही थी आई हैड माई लव मैरिज एंड यू नो दैट टाइम द कंडीशन ऑफ द हाउस वॉज नॉट दैट वेरी गुड सो आई हैड एन इंक्लिनेशन फॉर टीचिंग तो मैं मुझे मैथ साइंस सब्जेक्ट्स पसंद थे और मैं टीचिंग करती थी टीचिंग करते करते करते ये आइडिया आया कि क्यों ना बच्चों के लिए एक छोटी सी स्कूल खोली जाए और वो छोटी सी स्कूल आज 2400 बच्चों की स्ट्रेंथ लेकर और इंदौर में एक अच्छा नाम है अभी स्कूल को दो अवार्ड भी मिले हैं बेस्ट मैनेजमेंट एंड बेस्ट एकेडमिक अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पेपर है जी, जी, और उनके साथ कराया हुए सर्वे में स्कूल ने दो अवार्ड फैच करे हैं <laughs> ये सब बाबा की कृपा जब से बाबा से मैं जुड़ी तब से जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट आया and everything spiritually mentally economically everywhere i can see the stability and the progress of my life kya baat hai bahut sundar बहुत बढ़िया आबाशाह मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और एक स्कूल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आ, क्या कहते हैं कमाल की बात होती है कला है क्योंकि सभी लोग स्कूल नहीं चलाते हैं और इतने बच्चों को संभालना इतने सारे टीचर्स को कंट्रोल करना और फिर बच्चों को जो चाहिए वो पूरी तरह से शिक्षा प्रदान करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उसे आप निरंतर कर रहे हैं मुझे लगता है कितने समय हो गया आपको इस फील्ड में अब ए थर्टी तीन दशक से आप इस काम को कर रहे हैं तो सैल्यूट है आपको कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के साथ आप समय बिता रहे हैं तीस साल हो गए आपको और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में आपका कैसे आना हुआ किस तरह से ये स्कूल का एक आइडिया कैसे बना एक्चुअली जब मेरा मैरिज नहीं हुआ था नहीं, नहीं, तो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था जी तो मेरी सिस्टर मुझसे पढ़ती थी तो उसकी फ्रेंड्स भी आती थी तो दे कुन्जी और नहीं, वो दिमाग में बैठ जाते थे उनके तो इट वॉज जस्ट फॉर दईज टू टीच दैम मुझे कभी ये नहीं पता था कि मेरा लाइफ में यह टर्निंग पॉइंट बन जाएगा mm -hmm. और यही मेरा जीवन के लिए अर्निंग के साधन भी बन जाएगा बिकॉज वी वर गोइंग इन अ रफ पेज फेस दैट टाइम तो मेरे हस्बैंड ने फैक्ट्री डाला था जो पूरा डूब uh, गया था एंड बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल सो आई थॉट ऑफ स्टेपिंग इन टू दिस और धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एंड शायद मुझे पढ़ाना मेरा शौक है एंड इट इज़ अ पैशन आई लव माय जॉब मतलब अगर शायद मैं बच्चों को ना पढ़ाती तो मुझे नहीं पता मैं क्या काम करती आई लव माय चिल्ड्रन अलॉट आई लव माय स्टाफ सो इट इज़ आउट ऑफ लव यू नो द थिंग्स आर ग्रोइंग एंड ये करते करते कब बाबा मिल गए बाबा का साथ जुड़ गया सेंटर जाने लगी तो चीज़ें जो मेरे लिए थोड़ी सी कठिन थी और शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने आराम से इतना विस्तार कर पाऊंगी वो बाबा से जुड़ने के बाद तो मैं बार बार सारे व्यूअर्स को और सारे लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्योंकि इत इतना सहारा और सपोर्ट आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका काम कैसे हो जाता है जो चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी मेरे पास साधन भी उतने नहीं थे वो इतने इजी होते चले गए तो बाबा ने हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करा और एक टॉर्च जैसा मुझे मार्गदर्शन करते रहे और हम आगे बढ़ते गए बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे लिसनर सोच रहे होंगे कि घड़ी घड़ी बाबा शब्द क्यों आ रहा है तो बाबा ये परमात्मा के लिए है आबा शाह जो बता रहे हैं वो ब्रह्म कुमारी से जुड़कर जो मेडिटेशन उन्होंने सीखा है उस मेडिटेशन में जैसे हम लोग अपने आप को उस परम चेतना के साथ जुड़ते हैं और उससे एनर्जी मिल जाती है और वो एनर्जी हमारे हमें जो है हर काम में हेल्प करती है, तो आबा शाह को भी अपने इस एजुकेशन फील्ड में उनके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में एक लाइट हाउस के रूप में ईश्वर ने साथ दिया और उनका साथ पाकर ये बिल्कुल अपने मिशन में अपने हॉबी अपनी रुचि में अपना जो करियर है अपना जो एजुकेशन फील्ड है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एनहांस किया है तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों जब एक कारवा बनता है तीन दशक माना बहुत बड़ा लंबा समय है और इस सफ़र को तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है तपस्या होता है तो उन्होंने उस तपस्या को पूरा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने उस परम चेतना को परम सत्ता को समझ के किया है तो बार बार उन्हें बाबा शब्द से संबोधित करके अपने फील अपने पास फील हैं तो इसीलिए उनके जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमारा साथी है तो जब हम ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं तो बार बार उसे किसी नाम से हम अपने दोस्त या अपने प्रेमी या अपने हम जिनस को या अपने साथी को किसी पेट नाम से बुलाते हैं किसी प्यारा सा नाम से बुलाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आबाशाह जो है बड़े प्यार से भगवान को बाबा शब्द से संबोधित करती है और भगवान को अपने साथ रख के अपना कार्य करती हैं तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट लगा मुझे क्योंकि उनके शब्दों से ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर को हमेशा अपने इर्द गिर्द पाती हैं और उसे बड़े प्यार से फॉलो भी करती हैं और उन्हें पुकारती हैं बाबा नाम से तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और एजुकेशन फील्ड में जैसे धीरे धीरे आप ग्रो करते गए तो क्या क्या अचीवमेंट जैसे आपने कहा स्कूल का अवॉर्ड्स वगैरह दिए गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको कवर किया है तो ये अवॉर्ड कैसे मिला आपको इसके लिए आपने क्या किया एक्चुअली शुरू से बेसिकली मेरा अवार्ड की तरफ कभी भी रुझान नहीं रहा आई वॉज ऑल द टाइम एनग्रोज कि मैं क्या ऐसा करूं बिकॉज mm -hmm. जैसे मैंने बताया कि संसाधन उतने नहीं थे mm -hmm. तो हमेशा मुझे ये लगा रहता था कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कैसे दू mm -hmm. तो एस uh, uh, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एक बार अप्रोच करा और शुरू में मुझे बड़ा हेजिटेशन लगता था क्योंकि हम लोग कभी भी पेपर पब्लिसिटी या कभी रेडियो पर कभी एडवर्टीजमेंट वगैरह करें नहीं।, नहीं मुझे ऐसा लगता था कि माई वर्क शुड स्पीक नहीं। तो इसलिए कभी भी रुझान मेरा इस तरफ गया नहीं, गया नहीं। पर पता नहीं, नहीं। कैसे वो झोली में अगर मैं फिर बाबा शब्द यूज करूँ कि कैसे वो मेरी झोली में आते चले गए स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं मध्य प्रदेश की उनके साथ मिलके भी एसएमआई ने एक प्रोग्राम करा था उसमें भी मुझे चार लोगों को पूरे एमपी से चुना गया था सेल्फ मेड अवार्ड के लिए सेल्फ मेड वूमेन तो वो अवार्ड भी हमारी झोली में आया कोई भी अवार्ड के लिए मैंने कभी भी प्रयत्न नहीं करा हुँ, और हुँ, ऐसे ही मेरे पिताजी थे उन्हें सेल्फ मेड मैन के लिए ज्ञानी जल सिंह उस समय प्रेसिडेंट थे उन्हें अवार्ड दिया गया था हुँ, हुँ, तो शायद कहीं ना कहीं पिता का साथ उनका जोश और उनको मेहनत करते हुए देखना यही आगे बढ़ता चला गया आज भी अवार्ड आ गया तो ठीक है नहीं आया तो ठीक है मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों में और मेरे स्टाफ को किस तरह से प्रेरित करके प्यार से काम करा सकूं मैं आपको एक बात यह बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में कोई भी प्रोफेशनल एटमोसफियर नहीं है नहीं, नहीं, बड़ा नहीं, लविंग एटमोसफियर है जो स्टाफ है वो भी स्कूल को एक मंदिर और घर समझता है कोई ड्यूटी आवर्स नहीं देखते हैं उनको ये रहता है मैम काम है तो हम रुक जाएंगे तो मेरा भी मन उनके लिए होता है कि इतनी बच्चों को आज आगे लाने में इन्होंने मेरा साथ दिया है, so we are like a family. यही होता है ना जब बड़े चीज को करना होता है तो एक फैमिली एटमोसफियर ही क्रिएट करना पड़ता है अदरवाइज फिर वो चीज़ें जो है काम तो होता रहता है लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा सा लगता है बीच बीच में जैसे कि गैप पड़ा हुआ लगता है लेकिन जैसे हम लोग एक फैमिली का एटमोसफियर क्रिएट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि भरा हुआ है और एक, happiness की happiness के के साथ, भी आती एक है सात आठ मतलब दिन से बाहर हूँ <laughs> नहीं, कुछ नहीं मैं उनके ट्रस्ट पर छोड़ जी, के आई ट्रस्ट दे कैरी द स्कूल वेरी वेल इवन इफ आई एम नॉट देर ये बहुत अच्छी बात है और आशा करता हूँ आपके सारे स्टाफ अगर सुन रहे हैं तो उनको मेरी और से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ बहुत ही अच्छा लग रहा है आभा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो हॉबीज़ है जी। आ, हम कुछ सुनना पसंद करते हैं कुछ बोलना पसंद करते हैं कुछ पढ़ना पसंद करते हैं तो कौन सी चीजें आप सुनना पसंद करते हैं किस टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं आ, वैसे मैं अपने स्कूल टाइम में भी एक ऑलराउंडर रही आहा, आहा। बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती थी डिबेट में भाग लेती थी <laughs> गाना आ, आ, गाने का बहुत शौक था <laughs> गजलें गाया करती थी पर थोड़ा ये कहूँगी कि स्कूल के जॉब में आने के बाद प्रोफेशन लॉट ऑफ टॉकिंग, सो so, उतना गला अच्छा नहीं रहा पर आज तो काफी बैठे हुए गले में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ और जो गाना मेरे दिल के करीब है क्योंकि मेरे दिल के करीब हमेशा मेरे बच्चे ही रहते हैं मेरे स्कूल के बच्चों के मतलब वो इतने करीब रहते हैं कि मेरी जो सोच है मेरे जो गाने पसंद के हैं वो भी ज्यादातर उनके लिए ही निकलते हैं जी, जी, तो दो लाइन मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर हैं मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं फूलों की तरह तुम सदा मुस्कुराओ गाते रहें हम खुशियों के गीत यू ही जाए बीत जिंदगी आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें दिल की नज़र से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हँसी है दुनिया सदा ही हंसी है <laughs> क्या बात है बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुनाई और आशा करता हूँ आपके बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें भी खुशी हो रहा होगा कि आबा जी जो है हम हम सब के लिए कितना प्यार से अपने शब्दों को अपने दिल के उद्गारों को इस गीत के माध्यम से सुना रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए साथियों आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा जो आबा ने याद किया है उस गाने को सुनते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आप सुना है रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ रहो हे आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है यही मांगी है दुआए फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए मैंने तो बस यही मांगी है तुआए फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए गाते रहे हम खुशियों के गीत यू ही जाए भी जिंदगी सर से दुनिया को देखो दुनिया सदा है तो दिल यकीन है धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है हम जो मिले हैं तो दिल यकीन है धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है भूले से भी हम आए न वाह प्यार है जहाँ बंदगी हो आती रहेंगे बहारे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 दिल की नज़र से दुनिया को देखो दुनिया बड़ी हसी है तो आइए आपके हसीन चेहरे आपके चेहरे पर जो मुस्कान है उसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आबाजी को बहुत खुशी हो रहा होगा आपकी मुस्कान को देखकर। तो चलिए आपकी मुस्कान यू ही बरकरार रहे आप दिल से मुस्कुराते रहें और फिर से मैं आबा से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा आबादाह को कि अब जो ग्लोबल सब आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तो ये सारा आयोजन जो है अध्यात्म शांति एकता इसके बारे में कुछ बातें अपने दिल के उद्दार बताइए ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है शांतिवन में काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और मुझे सबसे ज़्यादा ये बात की खुशी है कि जो एक कारवाह बहुत छोटे से रूप में शुरू हुआ था आज उसका विस्तार बहुत काफ़ी बड़ा रूप में देखने में आ रहा है और जो एक संदेश ब्रह्म कुमारी के द्वारा देना चाहते हैं एक भाईचारे का संदेश एक प्यार का संदेश जहाँ दुनिया में आज घर परिवार में एक दूसरे पर लोग ट्रस्ट नहीं करते आए दिन प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े होते हुए देखते हैं तो ब्रह्म कुमारी इसमें अलग, अलग अलग जगह से अलग अलग, अलग लोग आकर और किस तरह प्यार और भाईचारे का संदेश और सामंजस्य बिठाते हैं ये ऐसा लगता ही नहीं है कि परिवार से कोई बाहर का परिवार है हुँ ये हुँ। ये जो संदेश आज इतने दूर दूर से भाई बहन आए हुए हैं और ये ग्लोबल समिट में जो संदेश जा रहा है मैं समझती हूँ आने वाला समय जो इतना कठिन है तो ये एक संदेश जाएगा कि किस तरह प्यार से जब अलग अलग जगह से आकर लोग रह सकते हैं तो हम क्यों ना प्यार से इस दुनिया को और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करें और भाईचारे के साथ रहें ग्लोबल समिट में एक मैंने ये और देखा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर कोई सिखाया जा रहा है हुँ, हुँ, जो भी यहाँ पर चीज़ें यूज़ की जा रही हैं जिस तरह से साइंटिफिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो चीज़ों का भी ज्ञान जो आए हैं यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेगा क्योंकि जो प्रदर्शनी लगी है उसमें एक एक समन्व मुझे ग्लोबल समिट एक समन्वय लगता है आध्यात्मिकता का के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं हुँ, हुँ, जब ये दो चीज़ एक दूसरे से जुड़ जाती है तो खुशी तो आती ही है और साथ साथ हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं जी जी Uh, आभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ग्लोबल सबमीट में जो आध्यात्मिक शांति एकता प्रेम को लेकर बातें हो रही हैं और इसमें जो लोगों को बुलाया गया है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी विज्ञान और अध्यात्म से जुड़े, जुड़े हुए संगम हुए लोगों को बुला रहे हैं तो कहने का भाव ये है कि जहां पर विज्ञान और अध्यात्म का कम्युनिकेशन हो और कॉम्बिनेशन बनकर कुछ विश्व कल्याण के कार्य के लिए प्रेरित हो ये शायद बहुत ही सुंदर एक कॉन्सेप्ट लेकर ब्रह्मा कुमारी इस बीच में आई हैं और ये मैसेज यहाँ से धीरे धीरे जो है एक एक करके लोग ले जाएंगे और वो अपने जगह पे इसके बारे में बताएंगे और फिर और भी आगे इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे अपने छोटे स्तर पे भी यहाँ जो बड़े विशाल स्तर पे हो रहा है इसको और विशाल रूप आगे आने वाले समय में मिलेगा और जो लोग यहाँ से अंचली लेकर जाएंगे जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं जो समझ के जा रहे हैं अनुभूति करते हुए जा रहे हैं जैसे आप खुद यहाँ से जाएँगे तो अपने बच्चों के साथ जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ बांटेंगे अपने रिलेशनशिप भी आप इन चीज़ों को बताएंगे तो वहाँ से उन लोगों को भी समझ में आएगा कि कुछ नई चीज़ें हो रही आध्यात्मिक और, और जो विज्ञान है उसका कम्युनिकेशन करते हुए उनका कॉम्बिनेशन दुनिया को एक नया चीज़ दे सकता है दुनिया में जो अशांति है उसको ख़त्म करने का एक सिंपल और सुंदर तरीका है जहाँ पर शांति और सद्भावना सबके लिए होगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे थैंक यू सो मच हमारे लिए हमें अच्छा लगा आपसे बातें करके और जाते जाते आप जैसे स्कूल से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि विद्यालय मित्रों को, जो जो विद्यार्थी है, उन सब के के लिए एक मैसेज कही तौर पढ़ते हैं माँ बाप चाहे उनके पास उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत साउंड हो या न हो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा नंबर वन बढ़े बने बने और बच्चे इस दौड़ में इतने स्ट्रेसफुल हैं कि ये देखने में आ रहा है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, hmm. तो कहीं ना कहीं वो या तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं या घर से भाग जाते हैं मतलब जो भी है द यूथ इज इन स्ट्रेस विच आई कैन फील एज ए टीचर आई कैन फील कि बहुत ज़्यादा क्योंकि जो जो समाज है वो पांच बच्चों से नहीं बनता है नहीं, एक नहीं, क्लास के तीस बच्चे हैं तो पांच ने अगर अच्छा कर लिया तो बाकी अगर पच्चीस स्ट्रेस में हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो, वो परफेक्ट है।, है।, है इतनी स्ट्रेसफुल आजकल जो शिक्षा प्रणाली है तो मैं बच्चों से बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि जीवन में जब जब गिरो एक बॉल कैसे बाउंस बैक करती है नहीं, नहीं। उस तरह से बाउंस बैक करें और पेरेंट के लिए संदेश दूंगी कि आजकल पेरेंट अपने बच्चों को बहुत अधर रखते हैं बहुत फैसिलिटीज एक कहते हैं कि थाली में परोस कर देते, देते हैं है। है हाँ। उनको गिरने दीजिए उनको ठोकर खाने दीजिए तभी वो बाउंस बैक होना सीखेंगे जो मैं माइनस देख रही हूँ यूथ का कि एक बार अगर वो गिर जाते हैं तो उनका खत्म हो जाता है वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाउंस बैक नहीं करते हैं तो एवरी टाइम व्हेन यू फेल दुगनी गति से जिस तरह से एक बॉल डबल बाउंस करता है जमीन पे पे को दुगनी स्पीड से आपको बाउंस बैक होने की हिम्मत हमेशा रखें जीवन में कभी हार न माने क्या बात है बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को और मैं चाहूंगा कि जैसे आबा जी ने आपको मैसेज दिया है वैसे ही आप बाउंस बैक करिए बॉल की तरह और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को दिल से छूए जिन्हें आप छूना चाहते हैं पहले से <laughs> तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने शाह को सुना और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपने अनुभव के हमारे साथ सजा किया हैं तो उनको बहुत सारी दुआएं बहुत सारी दिली शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू रमेश जी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ कोई मैसेज आपको कोट किया दिल से लगा हो छू गया हो स्पर्श किया हो कोई बात हमारी इस इंटरव्यू में तो उस बात को नोट करें और बार बार रिवाइव करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आभाजी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो